परिच्छेद १९ विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रतिपदेश न जायते मृयते कदाचिन्नाताजो नि शाश्वत पुराणो न हन्यते शरीरे मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री कृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हैं उनके साथ तीन चार ब्राह्म भक्त भी हैं बृहस्पतिवार चौदह दिसंबर 1882 सौ श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चलकर आए हैं श्री राम कृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं उनके पास रविवार को भीड़ ज़्यादा होती है इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्राय दूसरे ही समय में आते हैं श्री रामकृष्ण अपने तखत पर बैठे हुए हैं विजय बलराम मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुँह करके पश्चिमास्य बैठे हैं कोई चटाई पर तो कोई फर्श ही पर बैठा है कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही है शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण हैं दरवाजे के उस ओर पश्चिम का गोलाकार बरामदा है बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है पुश्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्यसलीला, सलीला गंगा, गंगा ईश्वर मंदिर के पादमूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है ठंड काल है इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं विजय को सूल की बहुत पीड़ा होती है इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे इस समय विजय साधारण ब्राह्मण समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है क्या किया जाए नौकरी करते हैं इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न कर ही सकते हैं विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरु पुरुष हैं अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे निराकार पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे इतने आत्मविस्तृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग से वस्त्र तक खिसक जाते थे विजय भी ब्रह्म समाज में आए हैं निराकार परब्रह्म का चिंतन करते हैं परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है इसीलिए वे भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं मंत्र मंत्रमुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है उसी प्रकार विजय भी श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं तब विजय की उनके साथ नाचने लग जाते हैं विष्णु एडे दह में रहता था उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली आज उसी की चर्चा हो रही है श्री राम कृष्ण देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली जब से यह सुना मन दुखी हो रहा है यहाँ आता था स्कूल में पढ़ता था वह कहता था संसार अच्छा नहीं लगता पश्चिम चला गया था किसी आदमी के यहाँ कुछ दिन ठहरा था वहाँ निर्जन वन में मैदान में पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था उसने मुझसे कहा था न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ जान पड़ता है यह अंतिम जन्म था पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था कुछ बाकी रह गया था वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया वहीं एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियाँ इकट्ठी देख वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया कुछ जप करते ही माँ प्रकट होकर बोली मैं तुझ पर प्रसन्न तू तूवर मांग माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला माँ एक बात पूछता हूँ तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की इतना आयोजन किया इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई प्रसन्न तुम मुझ पर हुई जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता हंसकर भगवती बोली बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले अब कहो क्या वर चाहते हो मुक्त पुरुष का शरीर त्याग एक भक्त बोल उठे आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है श्री के। आत्महत्या करना महापाप है घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं हैं ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है तब मिट्टी का साँचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे कई वर्ष हो गए वरहनगर से एक लड़का आता था उम्र कोई बीस साल की होगी नाम गोपाल सेन था जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाए उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रख कहा मैं और न आ सकूँगा अब मैं चला कुछ दिन बाद सुना कि उसने देर छोड़ दी